चौदस के दिन श्राद्ध करने से उनके सभी पितरगण त्राप्त हो जाते हैं, जिसके घर से जवान मनुष्य की मृत्यु हो जाती है अथवा हथियारों से जो मरते हैं उनके घरवालों को चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए, आमावस्या के दिन श्राद्ध करने से मनुष्य को सभी सुख प्राप्त होते हैं, जिन मनुष्यों के तीन कन्याओ जो लेले पुत्र पैदा होते हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध करने से मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन श्राद्ध के निमित्त पहले ब्रह्मणों को भोजन कराना चाहिए और फिर उसके बाद चंद्रमा के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इस चंद्रमा तृप्त होकर तीनों लोकों का धारण करता है पित्रों में भक्ति रखने वाले सत्यव्रती व्यक्ति की सिद्धि धारण गंधर्व गण नित्य वंदना किया करते हैं इनके साथ-साथ हजारों सुंदर अप्सराएं अपने नाचगान से फलफूल तथा वस्त्रों से अनेक प्रकार से उसको संतुष्ट करते हैं जो मनुष्य पित्रों में रखते हैं तथा अमावस्य के दिन भक्ति पूर्वक दान करते हैं उस मनुष्य को सभी सुख प्राप्त होते हैं अमावस्या के दिन पितरगण प्रत्यक्ष रूप में श्राद्ध अन्न का ग्रहण करते हैं मघा नक्षत्र में पित्रों का श्राद्ध करना चाहिए इस नक्षत्र में करने से पितरों को अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है इस नक्षत्र मगहा नक्षत्र में ही पितरों का श्राद्ध करते हैं मनुष्यों के इस प्रकार श्राद्ध करने से पितरगण उसको सभी प्रकार से सुख देते हैं जो मनुष्य देवता और पितरों के श्रद्धा आदि का कार्य तथा पूजा श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है वायु पुराण का इक्यासिव अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का बे� विशेष नक्षत्रों में श्राद्ध करने का फल बृहस्पति ने कहा इसके बाद अब मैं आपको यह बतलाऊंगा कि विशेष नक्षत्रों में अलग-अलग श्राद्ध करने का क्या फल होता है इनके विषय में यमराज ने शिवबिंद से इस प्रकार का वर्णन किया है सो मैं आपको सुनाऊंगा मनुष्य को कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए और अग्नि की स्थापना करनी चाहिए इस प्रकार श्राद्ध करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं मनुष्य को रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से शुभ संतान की प्राप्ति होती है मनुष्य को मृगशिरा नक्षत्र में कराना चाहिए इस प्रकार श्राद्ध करने से मनुष्य को तेजस प्राप्त होता अर्धा नक्षत्र में श्राद नहीं करना चाहिए इस नक्षत्र में दुष्ट स्वभाव के ही मनुष्य श्राद करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में मनुष्य को श्राद करने से राज्य और पुत्र प्राप्त होते हैं उसको धन पुत्र पोत्र आदि सभी सुख प्राप्त होते हैं ओश्य नक्षत्र में मनुष्य को संतोष प्राप्त होता है आशा लेशा नक्षत्र में पितरों का श्राद्ध करने से वीर सहयोग पुत्र होता है जो फाल्मुनी नक्षत्र में मनुष्य को श्राद्ध करने से सौभाग्य प्राप्त होता है जो उत्तरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य अपने समाज में प्रतिष्ठित होता है और अच्छे पुत्र को प्राप्त करता है जो मनुष्य हस्त नक्षत्र में पितरों का श्राद्ध करते हैं, वे सभी श्रेष्ठ जनों में पूज्य माने जाते हैं। जो चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध दान करते हैं, उनको सुंदर वस्त्र मिलते हैं। जो मनुष्य स्वाति नक्षत्र में श्राद्ध करते हैं, उसको यश लाभ प्राप्त होते हैं। विशाखा नक्षत्र में पितरों का श्राद्ध क जेष्ठा नक्षत्र में पित्रों का श्राद्ध करते हैं, उनको सबसे उत्तम स्थान प्राप्त होता है। मूल नक्षत्र में जो मनुष्य पित्रों का श्राद्ध करता है, वह मनुष्य निरोग होकर दिगर आयु प्राप्त करता है। आशाल नक्षत्र में श्राद्ध करने से महानिष्प्राप्त होता है। उत्तराशान नक्षत्र में श्राद्ध दान करने से मनुष्य शोक रहित सदैव सुख पाते हैं। श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध दान करने से परमगति प्राप्त होती है। धनिष्ठा नक्षत्र में श्राद्ध दान करने से मनुष्य का राज्य तथा अधिक धन प्राप्त होता है। अभिजीत नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य को सभी वेदों का उनके अंग नक्षत्र में दान करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पितरों के हेतु के लिए श्राद्ध दान करने से उत्तम फल प्राप्त होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पितरों का श्राद्ध करने से मनुष्य को हजारों दूध देने वाली गाय प्राप्त होती है रेवती नक्षत्र में श्राद्ध करने से बहुत सा द्रव्य प्राप्त होता है, अश्वनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से भोस से घोले प्राप्त होते हैं और भरण नक्षत्र में श्राद्ध करने से उत्तम उत्तम आयु प्राप्त होती है। इस प्रकार शशिविंदु ने श्राद्ध का विधिपूर्वक पालन करके सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। सभी मनुष्य को श्रद्धा सहित इस प्रकार ऐसा करने से मनुष्य को सब सुख प्राप्त होता है वायु पुराण का 82 अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 83 अध्याय प्रारंभ श्राद के फल तथा ब्राह्मण की परीक्षा वायु बोले हे श्रेष्ठ देव पितरगण किस प्रिय वस्तु से थोड़े दिन तक तृप्त होते हैं और कौन सी वस्तु से बहुत दिन तक तृप्त रहते हैं और किस वस्तु से अनंत समय तक तृप्त रहते हैं बृहस्पति बोले हे विप्र अब मैं आपके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं अब आप सब ध्यान सुनिए श्राद्ध के समय जो जानने वाले हैं श्राद्ध में कौन-कौन से हविष्य द्रव्य पदार्थ फल देने वाले होते हैं जो मनुष्य श्राद्ध में तिल उल्द, जल, मूल और फलों का दान करता, उसके दान में, उसके दान से, उनके पितरगण एक महीने तक तर्प्त रहते हैं। श्राद्ध में मछली के मांस का दान करने से पितरगण दो महीने तक तर्प्त रहते हैं। हिरण के मांस का दान करने से पितरगण तीन महीने तक तर्प्त रहते हैं। खरगोश के मांस का दान करने से चार महीने � शरद में पक्षी के मांस का दान करने से पितर गण 5 महीने तक तृप्त रहते हैं सूकर के मांस का दान करने से 6 महीने तक पितर गण तृप्त रहते हैं बकरे का मांस दान करने से 7 महीने तक पितर तृप्त रहते हैं कर्ता के पितर गण तृप्त रहते हैं प्रशत प्रशद के मांस का दान करने से पितर गण महीने तक तृप्त दान करने से 9 महीने तक पितर त्रप्त रहते हैं। गव्वे के मांस को दान करने से दस महीने तक पितर गण त्रप्त रहते हैं। और कछुए के मांस को करने से पितर को ग्यारवी महीने तक संतुष्टि होती है। श्राद्ध में गोरस का दान करने से श्राद्धकर्ता के पितर पितर गण एक वर्ष तक त्रप्त रहते हैं। श्राद्ध में मधु गी, दूध से बने हुए पदार्थ तथा दूसरे गोरस से गोरस से भी पितरगण एक वर्ष तक त्रप्त रहते हैं। श्राद्ध में गेंदे के मांस को दान करने से पितरगण अनंत समय तक त्रप्त रहते हैं। काले बकरे को तथा काले बकरे का मांस तथा गोह के मांस का दान करने से पितर त्रप्त होते हैं। अब मैं आप से की गाय हुई आप सावधान हो कर सुनिए पितरगण कहते हैं कि हमारे कुवंस में कोई सुपात्र पुत्र पैदा हो जो त्रियोदशी के दिन हाथी की छाया में मधु घी दूध के बने पदार्थ और अनो का दान करे और वर्षा रत्तु के मघा नक्षत्र में बकरे के मांस की बलि दे पितरगण बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करके कहते हैं कि उनमें से एक पुत्र यदि गया कर आएगा और एक पुत्र कन्यादान कर देगा तथा एक पुत्र हम लोगों के उद्देश्य से नीले बैलों को दान कर देगा तो हम लोगों का उधार हो जाएगा हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी